संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है राज सक्सेना की कविता बाबूजी घर के बाहर ओसारे पर घर के बाहर ओसारे पर अटके रहते बाबूजी रास्ता सबका तकते रहते बाबूजी पाला जिनको जिन खून पिलाकर पिला उन्हें छोड़कर जीते जी जी जी जी जी हैं पाला जिनको जिन खून पिलाकर पिला उन्हें छोड़कर जीते हैं यही सोचकर मन ही मन में कुड़ते रहते बाबूजी कोई आकर बात करे कुछ उनसे, उनसे इस चौबारे में कोई आकर बात करे, करे कुछ।, कुछ उनसे, उनसे इस चौबारी में पोता पोती, पोती की कुछ बातें रहते, रहते बाबूजी रानी जैसा रखा जिसे वह रहती अविचल सेवा में रानी जैसा रखा जिसे वह रहती अविचल सेवा में देख देख कर यह सब मन में घुटते रहते बाबूजी, रोज शाम को छत पर चढ़कर शून्य बनाती नजरों से रोज शाम को छत पर चढ़कर शून्य बनाती नजरों से अस्ता को जाता सूरज तकते रहते बाबूजी, जी बात बिगड़ जाए यदि कोई नहीं संवरती कभी, कभी कभी बात बिगड़ जाए यदि कोई नहीं, नहीं संवरती कभी कभी, कभी कभी अपनी हिकमत से हल सब कुछ करते, करते रहते बाबूजी खांसी का दौरा पड़ता है कभी रात को जोरों से खांसी का दौरा पड़ता है कभी रात को जोरों से रजाई मुख पर अंदर घुटते रहते बाबूजी, खानदान में राज किसी की उठती चादर थोड़ी सी खानदान में राज किसी की उठती चादर थोड़ी सी इज्जत न मैली हो जाए ढकते रहते बाबूजी, घर के बाहर ओसारे पर अटके रहते बाबूजी। सुनी रास्ता सबका तकते रहते बाबूजी सुनी आखों रास्ता सबका तकते रहते बाबूजी अभी आप सुन रहे थे राज सक्सेना की कविता बाबूजी वाचक स्वर भारती परिमल